श्री राम के संभक्त मालिका स्वामी ब्रह्मानंद वृंदावन पहुंचकर दोनों गुरु भाई दिव्य भाव में विफोर रहने लगे एक दिन तुरियानंद ने कहा आज भिक्षा मांगने नहीं निकलूंगा देखूं क्या राधा रानी उपवासी ही रखती है ध्यान निमग्न दोनों गुरु भाइयों का एक दिन तथा एक रात कैसे बीत गई कुछ होश ही न था दूसरे दिन एक तीर्थ बिना मांगे ही यश्रेष्ठ खाद्य पदार्थ दे गया वृंदावन से वे लोग पैदल ही नंदग्राम बरसाना राधा कुंड के दर्शन करते हुए कुसुम सरोवर पहुंचे और उस स्थान को तपस्या के अनुकूल देखकर वहीं रह गए हम कह सकते हैं कि इस काल के कठोर जीवन का पूर्ण इतिहास हमें विदित नहीं है दूसरे अवसरों का भी हमें भला कितना हाल विदित है भाव में ठाकुर के मानस पुत्र के विभिन्न तीर्थादि में जो सारी साधनाएं दर्शन एवं अनुभूतियाँ हुई थी उनमें से कितनी हम इस छोटे से प्रबंध में दे सकेंगे और फिर भाषा के माध्यम से भला कितना व्यक्त किया जा सकता है महाराज प्राय कहा करते थे निर्विकल्प समाधि के बाद ही धार्मिक जीवन का प्रारंभ होता है जो निर्विकल्प समाधि अनेक जन्मों की साधना के पश्चात कदाचित किसी के भाग्य में जुटती है उसमें प्रतिष्ठित होकर और उसकी परिवर्तित अनुभूति संपदाओं से भूषित रहकर जिन्होंने अनेक भक्तों का धर्मपथ ने मार्गदर्शन किया था उनके आध्यात्मिक जीवन का अत्यंत स्थूल आभास मात्र देना ही हमारे लिए संभव है इन्हीं दिनों 1893 ईस्वी के सितंबर में अमेरिका तथा भारत में स्वामी जी की जय जयकार गूंज उठी थी इसके फलस्वरूप मठ में काम बढ़ गया और उनके पास मठ में लौट आने हेतु बारंबार बुलावा आने लगा। 1894 के मध्य में वे लखनऊ होकर अयोध्या गए वहां शिवानंद से स्वामी जी का मठ लौट आने का निर्देश पाकर तुरानंद अगस्त में कलकत्ता चले गए परंतु महाराज पुनः वृंदावन लौट आए इस बार वृंदावन पहुंचकर उन्होंने अजगर वृत्ति का अवलंबन किया भिक्षा के लिए वे कहीं नहीं जाते और न किसी से कुछ मांगते ही किसी दिन आहार मिल पाता तो कोई दिन निराहार ही बीत जाता कभी कोई शेष जी एक कंबल दे जाते तो दूसरे ही क्षण कोई चोर आकर उसे उठा ले जाता ब्रह्मानंद महाराज सब कुछ केवल साक्षी भाव से देखते रहते दिव्य भाव में विभोर कभी उनका बाह्य ज्ञान लुप्त हो जाता तो कभी देह में अश्रु पुलक आदि का संचार होने लगता इसी प्रकार कुछ महीने व्यतीत करने के बाद अग्रहण नवंबर दिसंबर में उन्होंने ब्रजमंडल से विदा लेकर मठ को प्रस्थान किया महाराज के मठ लौटने के थोड़े समय बाद ही माताजी को कलकत्ता लाकर बाग बाजार में गंगा घाट पर स्थित गोदाम वाला मकान नामक एक किराए के मकान में तीसरी मंजिल पर रखा गया वे अस्वस्थ थी वहां पर उनकी सेवा आदि के लिए गोपाल की माँ और गोलाप माँ भी रहा करती थी इसके अतिरिक्त योगानंद तथा अन्य भी दो एक ब्रह्मचारी दूसरी मंजिल पर रहा करते थे महाराज भी आकर उसी भवन में निवास करने लगे वहां पर वे आने जाने वाले भक्तों के साथ धर्म चर्चा किया करते थे यहां उन्होंने किसी किसी भाग्यशाली भक्त को दीक्षा भी प्रदान की थी उस समय से लेकर स्वामी जी के भारत लौट आने तक महाराज अधिकांश कलकत्ते में ही रहे गोदाम वाले मकान के अतिरिक्त बलराम मंदिर भी उनका एक प्रमुख निवास स्थान था